बाईस नवम्बर दो हजार गुरुवार का दिवस है और हरिहर तक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका के दूसरे अध्याय जिसका नाम क्रियाधिकार है उसके अंतिम आहनिक को पढ़ रहे हैं जो हमारे सामने है वो क्रियाधिकार का अंतिम आहनिक है जो कार्य कारणवाद प्रस्तुत करता है महात्मा उत्पल देव ने नवी दसवीं शताब्दी में जो ग्रंथ लिखा था उसमें परमेश्वर की उपस्थिति को सिद्ध करना उसका उद्देश्य नहीं था लेकिन उद्देश्य था कि हम जो हमारी स्मृति से अपने स्वरूप को भूल चुके हैं उसे वापस स्मरण करवाना इसीलिए इसका नाम रखा गया था ईश्वर प्रतिभिज्ञा ये न ईश्वर का पुनर्स्मरण हम अपना विस्मरण कर चुके हैं अपने स्वरूप का इसको पुनर्स्मरण करना तो परमेश्वर के स्वरूप में मूलतः जो दो बातें ज्ञान और क्रिया ज्ञान के बारे में हमने ज्ञानाधिकार में पढ़ा था जिसमें सोलह हानिक और काफी विस्तार से पढ़ा था अब परमेश्वर की क्रिया उसको हम पढ़ रहे हैं और परमेश्वर की क्रिया जैसा हम कई बार बात कर चुके हैं अक्रम रूप से होती है जिसमें कोई क्रम का बंधन नहीं होता क्योंकि परमेश्वर शून्य आयाम होता है जहाँ किसी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की स्थिति नहीं होती और इसीलिए लिए वहाँ पर अंतरिक्ष और समय का भी अभाव होता है तो परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप में समय का कोई अस्तित्व नहीं है समय का वो स्वामी इसलिए कहा जाता है कि वो अंतरिक्ष से परे है इसलिए वो समय से भी परे है इसलिए हम उसको अकाल भी कहते हैं क्योंकि वो समय से परे है उसे हम सर्वव्यापी भी कहते हैं क्योंकि वो अंतरिक्ष से परे है और हम चूँकि समय और अंतरिक्ष के क्षेत्र में रहते हैं जो हमारी सीमाएं हैं माया जनित सीमाएँ हैं जो हम कई बार तो समझ चुके हैं कि पांच जो फर्क हैं हमारे कि हम शरीर के कारण सीमित हैं अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष में सीमित होने के कारण समय में भी सीमित हैं यानी हम समय में एक विशिष्ट गति से आगे बढ़ सकते हैं न पीछे जा सकते हैं न तेज़ी से आगे जा सकते हैं एक विशिष्ट गति से समय में हम गतिमान होने के लिए मजबूर हैं इसके अलावा हमारी क्रिया क्षमताएँ सीमित है। हम वो सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि समय और अंतरिक्ष की सीमाएं हमारी क्रिया क्षमता को सीमित कर देती हैं हमारी ज्ञान की क्षमता भी सीमित है क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते क्योंकि भविष्य और भूत दोनों हमारे ज्ञान के क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं इस तरह से हम कला विद्या राग काल और नियति पांच कंचुकों से बंधे हैं। राग हमको तृप्ति से मुक्त कर दूर कर देते हैं जहाँ हमारी आत्मकाम स्थिति शिव की अतृप्ति में बदल जाती है और सतत हम और चीज़ों से संतोष पाने का प्रयास करते हैं जैसे संसारी व्यक्ति धन से संतोष पाने की इच्छा करता है कभी हम यश से संतोष पाने की इच्छा करते हैं कभी पुत्र से संतोष पाने की इच्छा करते हैं इसलिए हमेशा हमारी इच्छाएं संतोष के प्रति अग्रसर होती रहती और यही हमारी राग की स्थिति है तो कला विद्या राग काल निये पाँच हमारे कंचुक हैं जो हमको परमेश्वर से दूर करे हुए हैं तो परमेश्वर की क्रियाएं अक्रम होती हैं और हमारी समस्त क्रियाएं क्रमबद्ध होती हैं हम समस्त जो क्रियाएं करते हैं वो एक क्रम के अनुसार करने के लिए मजबूर हैं अब ये चतुर्थ आनिक कहता है कार्य कारणवाद हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि कारण जो है वो किसी कार्य को पैदा करता है जैसे अगर हम एक छोटी सी बात लें कि एक मूर्ति बनी तो अगर हम कहें कि ये संगमरमर में मूर्ति बनाई तो ये अर्ध सत्य है आधा सत्य है इसमें मूर्तिकार ही मह, महत्वपूर्ण है आप कहेंगे कि संगमरमर में मूर्ति तो पहले से थी ऊपर का जो अतिरिक्त पत्थर हटाया वो मूर्तिकार ने हटाया और उसके अंदर की मूर्ति प्रकट हो गई उस संगमरमर के टुकड़े में तो अनगिनत मूर्तियाँ पहले से हैं हम जिसको चाहे उसको अनावृत कर सकते थे लेकिन क्या संगमरमर स्वयं उस मूर्ति को जन्म दे सकता है वो जा नहीं दे सकता तो इसके लिए किसकी ज़रूरत है एक चेतन की यहाँ पर उस चेतन का नाम है मूर्तिकार तो मूर्तिकार के बगैर वो मूर्ति उस पत्थर से बाहर नहीं आ सकती अब हम कहेंगे कि ये पत्थर में थी मूर्ति ये बात गलत है सत्य यह है कि वो मूर्ति चित्रकार के चित्त में थी चित्रकार के या मूर्तिकार के चित्त में वो मूर्ति थी इसलिए उसने उसको मूर्त रूप दिया अगर हम कहें कि एक कविता शाही में छिपी थी क्योंकि शाही ने उस कविता को कागज़ पर उतारा तो ये फिर गलत है क्योंकि वो कविता कवि के चित्त में थी उसके चित्त में उत्पन्न हुई थी इसलिए जो रचा जाता है वो पहले रचनाकार के भीतर पहले से उपस्थित होता है अगर कोई कविता लिखता है तो कविता उसके भीतर पहले जन्म लेती है फिर उसको वो संकल्प करता है कि मुझे इसको बाहर निकालना है अब मैंने मेरी लिखी हुई कविता मेरे सामने रखी तो मैं क्या कहूँगा यह मेरी कविता है यहाँ पे जो यह शब्द आया है ये इस बात को इंगित करता है कि मुझसे अलग है मुझसे अलग हो चुकी है जैसे प्रसव के पहले माँ और बच्चा एक होते हैं लेकिन प्रसव के बाद वो बोलते हैं, ये मेरा बच्चा है प्रसव के बाद हम कहते हैं ये मेरी कविता है बनाने के बाद मूर्तिकार कहता है कि मेरी बनाई मूर्ति है इस तरह हर रचनाकार पहले तो उस रचित वस्तु से अभिन्न होता है उसमें रचनाकार में और रचित वस्तु के बीच में कोई भेद नहीं होता जैसे आपके भीतर एक कविता पल रही है तो आप और वो कविता आज अभिन्न है लेकिन अगर वो कविता पल रही है तो आपके भीतर एक ध्रुवीकरण की क्रिया आरंभ हो गई है यानी परावाणी से वो पश्चंती वाणी में बदल लगी है परावाणी का मतलब होता है हमारी चेतना जिसमें सब कुछ रचनात्मकता पूरी पूरी तरह समाई हुई है परावाणी में समस्त रचना समाई हुई है समस्त वेद समाये हैं तो समस्त पुराण समाये हुए हैं तो उसमें कुरान और बाइबल भी समाई है तो लिखी गई कविताएं कहानियाँ और आगे आने वाले जीवन में जो हमको देखने को मिल सकती हैं वो पहले से उसमें है वही है परावाणी और परावाणी के अंदर संगठन होता है जैसे कि जब तापमान घटता है तो तालाब के जल में धीरे धीरे बर्फ़ के लच्छे बनने लगते हैं और वो जल से अलग तैरने लगते हैं ऐसे ही मनुष्य की चेतना में जब संघनन होता है तो उस संघनन को ही हम कहते हैं पश्यन तिवारी यानी आप चेतना से वो अपना अब एक बात बताओ कि वो जल से बर्फ बनी लेकिन क्या वो अलग है तात्विक रूप से तो वो भी जल ही है बर्फ बनने के बावजूद इसके बावजूद की वो तालाबमर तैर रही है फिर भी जल है ता और जब वापस जल में विलीन हो सकती है लेकिन अभी वो प्रकट रूप से अपने अलग स्वरूप को अलग अस्तित्व को प्राप्त हो चुकी है इस तरह से वो बर्फ जो है संगनत होने लगती है और उसी का नाम है पश्यंतीवाणी जब यहाँ तक की स्थिति किसी बाहरी कारक की बोहताज नहीं है यानी अगर एक अंग्रेज के हृदय में दर्द पैदा हुआ और वो एक कविता लिखने के लिए उद्यत हुआ एक निमाड़ी में कविता लिखने के लिए उद्यत हुआ या चाहे कोई रशियन लैंग्वेज में लिखने को लिए उन सबके हृदय में यहाँ तक की स्थिति एक जैसी है सबकी चेतना में एक संगठन की क्रिया होगी और एक कविता बनने के लिए संकल्प पैदा होगा अब उसके बाद की क्रिया में भिन्नता शुरू हो जाएगी अब उसको शब्द देने की स्थिति आ गई हर व्यक्ति अपनी भाषा के अनुरूप उसको शब्द देगा इस स्थिति को मध्यमा वाणी बोलते हैं। जब हम शब्दों का गठन करते हैं और उसके बाद में उसको हम या तो बोल के बता देते हैं या कागज़ पर लिख देते हैं या चित्रकार होता है तो उसको चित्र को भित्ति पर या कैनवास पर उतार देता है ये उसका प्रसव हो जाता है तब तो वो यह की तरह अलग हो जाता है और इसी का नाम है वेखरी इस तरह चार वाणियाँ तंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध हैं प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ परावाणी जिसमें सब कुछ समाहित है पश्चंती वाणी जो किसी विशिष्ट रचना को करने के लिए संकल्प लेने लगती है मध्यम वाणी जब वो उसका आंतरिक गठन होता है शब्द लेने लगती है और यहाँ पर सब अलग अलग यहाँ का अंग्रेज होगा तो अंग्रेजी के शब्द देगा रशियन होगा तो रशियन शब्द देगा हिंदू होगा हिंदी वाला हिंदी भाषी होगा तो हिंदी के शब्द देगा और फिर उसकी बाहर अभिव्यक्ति होती है मैनिफेस्टेशन होता है और वो बाहरी अभिव्यक्ति उसकी अपनी मातृभाषा के अनुकूल होती है जिसे वेखरी वाणी कहते हैं चिड़िया भी चिहचिहाती है उसकी वेखरी वाणी है आप इशारे से किसी को बुलाते हो ये भी वेखरे वाणी है लेकिन इस किसी भी वेखरे वाणी चाहे आप इशारे से किसी को बुलाओ चाहे कुछ बोल के बताओ चाहे चित्र खींच के कुछ प्रदर्शित करो इन सब के पीछे की कहानी एक जैसी होती है वो चैतन्य आत्मा से शुरू होती है जहाँ पर संघनन शुरू होता है एक रचनात्मकता शुरू होती है और यहां जब शुरू होती है उस प्रथम बिंदु को हमारे काश्मीर शिव दर्शन में स्पंदन कहते हैं और उसी पर का लिखी गई वो प्रथम स्पंदन जब शिव के हृदय में हुआ कि मैं कुछ रचना करूं तो वो स्पंदन आदि स्पंदन था पहला स्पंदन था और उस आदि स्पंदन में उसने संकल्प लिया कि मैं एक रचना करूं, एक विश्व की रचना करूं। चूँकि हम में और शिव में कुछ आधारभूत फर्क है और आधारभूत समानताएं है भी हैं समानताएँ है तो ये है कि जैसी वो क्रिया करता है वैसी हम भी करते हैं जैसे चित्र बनाना कविता लिखना पहले हमारे अंदर परावाणी पश्चंती वाणी मध्यमा और वेखरीवाणी और इस तरीके से हम उसका बाहर की तरफ उसकी अभिव्यक्ति करते हैं ऐसे कैसे परमेश्वर भी करते हैं ये हमारी समानता है लेकिन फिर भी एक भिन्नता है कि हम माया के क्षेत्र में रहते हैं हम माया के अधीन हैं इसलिए हमको हर कार्य हमारे क्रम के अनुसार करना पड़ेगा यही बात समझने के लिए अपन यहाँ पर आए इतनी बात को कि अब हम इस क्रम के द्वारा ही उस कार्य को कर सकते हैं कि हमको अगर वेख रिवाणी में कविता लिखना है तो शाही और कागज़ और कलम का इस्तेमाल करना और एक के बाद दूसरा शब्द लिखना ये हमारी मजबूरी इसमें हमें कोई स्वतंत्रता नहीं हमको कि हमें एक साथ सारे शब्द लिख दें ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि हम एकदम चित्र बना दें ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि सारा गीत हम एक साथ गा दें हम गीत भी गाना है तो एक एक शब्द एक एक लाइन के बाद दूसरी लाइन आएगी इसलिए हमारी क्रमबद्धता समय के कारण हमारी मजबूरी है इसको हम काल बोलते हैं परमेश्वर इस मजबूरी से मुक्त है वो चाहे जो रचनात्मकता बिना किसी क्रम के करने में स्वतंत्र है इसलिए उसकी क्रिया बिना किसी क्रम के सतत जारी रहती तो हाँ तो तो तो जो है वो तो आपकी है, मेरी सब सबकी तो पर सुनो सब चेतना सबकी विश्व की चेतना एक ही है परावाणी तो और चेतना या शिव का मूल स्वरूप एक ही बात है है ना और शिव के मूल स्वरूप में दो उसके आस्पेक्ट हैं यानी शिव को अगर हम कहें कि शिव को डिफाइन करो तो उसके दो एस्पेक्ट हैं यानी दो पहलू हैं एक है प्रकाश और एक है विमर्श प्रकाश उसका स्थिर पहलू है स्थिर से मतलब है कि जो अस्तित्व है वो सदा शून्य आयाम होने के कारण स्थिर रहता है उसमें कहीं कोई हलचल हमको दिखाई नहीं देती और विमर्श जो उसका है वो अभिव्यक्त करने के लिए उद्यत पहलू है यानी वो चाहता है कि जो क्रिया करें संसार में वो विमर्श से होती वो विमर्श हम भी करते हैं जब हम अंतर चिंतन करते हैं जैसे आपको किसी ने कहा कि यार ये गणित के पहले सवाल कर दो तो सबसे पहले आप अंतर चिंतन करोगे इतना गणित मेरे को आता है कि पहले कर सकूँ कि नहीं कर सकूँ फिर आप सोचते हो तोलते हो अपने आप को और फिर कहते हो नहीं यार ये मेरे क्षमता के बाहर है या किसी ने कहा कि यार इतना काम कर देना तो फिर हम पहले सबसे पहले तो अपना अंतर चिंतन करते हैं कि मेरे से होगा भी फिर अपन कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगा हमको क्या लगता है कि ये हमारी क्षमता में है तो जब हमको लगता है हमारी क्षमता में तो हम आनंद से भर जाते हैं कि हाँ हाँ ये कर लेंगे है ना किसी ने बोला कि इतना काम कर दो आपको ये इनाम मिलेगा और हम के तो आसान है मेरे लिए मैं कर दूंगा तो जैसे ही हम उसको करने के लिए उद्दत होते हैं हम आनंद से भर जाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमारी क्षमता में और इसका हमको एक अच्छा प्रतिफल मिलेगा या कम से कम ये करने में मुझे आनंद आएगा ऐसे ही शिव सदा ही आनंद में रहता है क्योंकि वो जो जो सोचता है मेरे को करना है वो करने के लिए स्वयं को सक्षम पाता है क्योंकि उसकी अक्षमता का कोई प्रश्न नहीं उठता हमारी अक्षमताएं हमारी सीमाएं हैं शिव सीमाओं से मुक्त है हम कई बार सोचेंगे ये काम हमसे नहीं होगा ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा लेकिन हमसे नहीं होगा मालूम है कि इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा लेकिन फिर भी हमसे नहीं होगा क्योंकि हमारी क्षमता के बाहर है शिव जब जब अंतर चिंतन करता है विमर्श करता है वो तब तक पाता है कि हाँ ये मैं कर सकता क्योंकि वो किसी भी पांच तरह की सीमाओं से मुक्त है जो पांच सीमाएं हैं मनुष्य की उनसे मुक्त है इसलिए वो जब जब अंतर चिंतन करता है तो ये पाता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं और फिर वह आनंद से भर जाता है इसलिए आनंद उसका स्वभाव है हम शिव को बोलते हैं कि आनंद उसका स्वभाव है क्योंकि वो जब जब अंतर चिंतन विमर्श करता है तब तब वो आनंद से भर जाता है कि हा यह मैं कर सकता क्योंकि न करने की स्थिति तब हो जब कोई विरोधी शक्ति हो जो उसे करने से रोके अब शिव की समस्त शक्तियाँ जो निकलती पूरे ब्रह्मांड की उसी की शक्ति के, के धाराएँ हैं तो उस धाराओं का जो स्रोत है जो स्वामी है उसको रोकने की क्षमता किसमें हो सकती है अगर आपके पास ब्रह्मांड का सारा संसार का धन एकमात्र आपके पास हो और सारे दुनियादार आपसे उधार लेके काम चलाते हो तो फिर आपसे ज़्यादा धनवान कौन हो सकता है अगर आपके पास संसार का सारा धन हो और सारे लोग आपसे उधार लेके दुनिया चलाते हैं तो फिर आपसे ज़्यादा धनवान कौन हो सकता है कोई भी नहीं हो सकता तो संसार के समस्त शक्तियाँ जब आपसे ही उधार लेकर अपना काम चलाती है आज बल्ब जल रहे हैं पंखा चल रहा है चाहे मैं बोल रहा हूँ जो भी शक्ति हमारा दिल धड़क रहा है ये संसार चल रहा है ये समस्त शक्तियाँ अगर हम रिट्रोस्पेक्टिव ट्रेस करें अनुसंधित करें तो पाएंगे कि ये समस्त शक्तियाँ परमेश्वर शिव की स्वातंत्र शक्ति से ही निकली तो फिर उसको आनंद से कौन रोक सकता है क्योंकि उसके पास क्षमता असीम है ये like परावर्णी में हमको जो भेद दिखता है ना कि तुम्हारी परावर्णी मेरी परावर्णी और तुम्हारा मेरा भेद ये हमको इस शरीर के सीमाओं के कारण महसूस हो रहा है जैसे कि दो बोतलों के अंदर समुद्र का जल भर दो और दो बोतलें अगर आपस में बातें करेंगी तो बोले कि तुम्हारा जल और मेरा जल जबकि दोनों समुद्र के जल हैं और दोनों में कोई भेद नहीं है और दोनों में मिल जाना है जब वापस समुद्र में मिल जाएंगे तो भी कोई भेद नहीं रहेगा और अभी भी परीक्षण कर लो तो दोनों एक जैसे हैं इसलिए मेरी और तुम्हारी परावाणी परावाणी के स्तर पर कोई भेद नहीं है जहाँ तक मध्यमा वाणी है तहाँ तक भेद नहीं आता और वाणी तक मध्यमा में भेद शुरू हो जाता है और वेखरी में भेद प्रखर हो जाता है क्योंकि वहाँ तो फिर चिड़िया की भाषा अलग है और रशियन की भाषा अलग है आपकी मेरी भाषा अलग है आप मालवीय हो और मैं निमाड़ी हूँ तो हमारी भाषाएँ अलग है क्योंकि वेखरीवाणी में जब एक ही भावना को एक ही दर्द को एक ही संवेदना को व्यक्त करना हो तो भाषाएं बदल जाती हैं लेकिन संवेदना के स्तर पर जैसे हम पश्चिती स्तर बोलते हैं उस स्तर पर तो हमारा कोई विरोध नहीं और संवेदना के पीछे उस संवेदना को ग्रहण करने वाली परावाणी है वो तो सबकी एक ही है समुद्र जल की तरह वो सबकी है कि उसमें कोई भेद है ही नहीं इसलिए परमेश्वर परमाणी स्वरूप है और उसके दो स्वरूप हैं अस्तित्व जिसको हम प्रकाश बोलते हैं और प्रकाश शब्द के दो मतलब हैं एक वो सांसारिक प्रकाश जिसकी कभी उपस्थिति और कभी अनुपस्थिति हो सकती है उस प्रकाश की अनुपस्थिति को हम अंधेरा बोलते हैं लेकिन अस्तित्व की कभी अनुपस्थिति नहीं हो सकती क्यों अंधेरा भी अपने अस्तित्व के लिए उसी प्रकाश पर निर्भर करता है जो नेगेटिविटी है या जो ऋणात्मकता है वो भी अपने अस्तित्व के लिए उसी शिव पर निर्भर है इसलिए शिव को शून्य कहते हैं क्योंकि शून्य से दोनों तरफ के अस्तित्व निकलते हैं माइनस वन माइनस प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री यानी जो दोनों धाराएं हैं धनात्मक और ऋणात्मक धाराएं दोनों धाराएं शिव से शुरू होती और समस्त विश्व शिव से शुरू होता है और शिव में समाप्त होता है जब भी कोई हम ट्रेस करते हैं कि हम कहां से आए हैं तो हमारी खोज शिव पर समाप्त होती है। तो इस तरह हमने चतुर्थाह आरंभ में पढ़ा कि हर जो कारण है हमको जो संसार में कारण दिखाई देता है और एक क्रिया दिखाई देती है कैसे दिखाई देता है कि मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई इसमें चाहे हमको दिखे कि पत्थर ने मूर्ति बनाई लेकिन मूर्ति कहा थी चेतना में चाहे हमको दिखे कि बीज से अंकुर उत्पन्न हुआ लेकिन बीज भी चेतना में था और अंकुर भी चेतना में था यह परमेश्वर की चेतना में था जो परमेश्वर ने अपनी स्वतंत्रता से अपना अधिकार उस बीज को दिया कि तुम उस अंकुर को बनाओ क्योंकि यहाँ अगर हम गहराई से चिंतन करें तो मूल कारण या आदि कारण वही परशिव या परम है जिसे हम चैतन्य कह सकते हैं और रचनात्मकता के संदर्भ में उसे हम परावाणी कह सकते हैं जो समस्त संसार की रचना का मूल कारण तो इसे शिव की अंतर चेतना में समस्त ब्रह्मांड ने पहले रूप ग्रहण किया फिर उसने अपनी दिव्य शक्ति से इसे प्रकट किया जिसे अभी अपनी कविता कहानी मूर्ति मटका ये सब बातें अपन करते हैं वैसे ही परमेश्वर ने अपनी अंतर चेतना से इस विश्व को प्रकट किया फिर फर्क क्या आता है कि हमको कुछ भी रचना करने के लिए उपादान कारण की जरूरत होती है मटका बनाने के लिए मिट्टी चाहिएगी चित्र बनाने के लिए रंग चाहिए लेकिन परमेश्वर ने चूंकि वो सर्वशक्तिमान था वो अपने नियम स्वयं बना सकता था उसने अपने आप से ये सब कुछ प्रकट किया अब हमको लगता है कि विश्व उसने बाहर प्रकट किया अब ये बाहर और भीतर का जो भेद है ये सिर्फ हमारी साइकोलॉजी ये हमारा मनोविज्ञान है जो हमको लगता है कि ये बाहर है और ये भीतर है हमारे संदर्भ में हम कह सकते कविता ने भीतर जन्म लिया फिर जैसे पानी के अंदर बर्फ के लच्छे बने उस तरीके से वो पश्चन तिवारी के रूप में उस कविता ने जन्म लिया फिर उसके बाद में उसमें शब्द गठन हुआ तब उसने मध्यमा वाणी के रूप में उस कविता ने जन्म लिया वो तब तक वो अभिन्न थी कवि से और जब वो कागज पर या जिबान पर आई तो वैखरी वेखरीवाणी के रूप में वो प्रकट हो गई तो ऐसे ही परमेश्वर ने अपने अंतस में सबसे पहले विश्व को बनाया और उस विश्व को अपनी दिव्य क्षमता से प्रकट किया लेकिन इस प्रकट करने के पीछे हमारे पास तो कागज कलम मजबूरी है उसके पास ऐसे कोई मजबूरी नहीं थी लेकिन उसके पास कोई उपलब्धि भी नहीं थी कि कुछ है ना तो कागज़ था ना कलम उसको इस विश्व को रचना था तो उसने स्वयं के आधार पर स्वयं की चेतना की भित्ति पर इस विश्व को प्रतिबिंबित किया ये बात अगर हम आज गहराई से चिंतन करेंगे तो हमारी नज़र बदल जाएगी हम इस बात को समझ पाएंगे कि हम जो कुछ संसार में देखते हैं हम उसके रचनाकार हैं क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्शन है यानी प्रतिबिंब है हम जो कुछ देख रहे हैं हमारी चेतना का प्रतिबिंब है जो हम बाहर देख रहे हैं और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण जो ऋषिगण देते हैं कि जब तक एक चैतन्य दर्शक ना हो जब तक एक चैतन्य दर्शक ना हो तब तक किसी घटना के होने की तस्दीक कौन करेगा कौन इस बात को सिद्ध करेगा कि एक घटना घटी थी अगर हम कहें जंगल में बड़ा सुंदर फूल खिला है, किसी ने न देखा तो कौन कहेगा कि सुंदर फूल खिला था और फिर अगर फूल खिला भी था तो सुंदर था ये कैसा है कौन कहेगा देखने वाला ही तो कह सकता है कि सुंदर था अन्यथा कोई नहीं कह सकता तो सुंदर फूल था इसका मतलब वो सुंदरता का जनक कौन है देखने वाला है? उस फूल में सौंदर्य नहीं है सौंदर्य तो आपके भीतर है क्योंकि आप उस फूल को सौंदर्य रूप में देख रहे हो अगर तुम न देखते तो वो सुंदर था ही नहीं तुम न देखते तो फूल ही नहीं था उसका अस्तित्व आपके देखने से निर्मित हो आप ना देखते तो फूल था ही नहीं आप कैसे सिद्ध करोगे कि वो फूल था वो था या सुंदर था ये बात आपकी नजर से ही सिद्ध होती है इसलिए देखने वाला संसार का निर्माता है और ये बात हमारे अंतस में कम समझ में आती है क्योंकि हम अपनी माया के क्षेत्र में रहते रहते एक बात के आदि हो गए हैं कि संसार हमसे अलग है संसार में जो होता है हम उसके दर्शक हैं ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि हम संसार के दर्शक नहीं हैं हम संसार के कर्ता धर्ता है हम दर्शक हो ही नहीं सकते दर्शक उसको बोलते हैं जो क्रिया में कोई सहभागिता न ले उसको बोलते हैं दर्शक जैसे अगर हम आप बैठे हैं क्रिकेट का मैच देख रहे हैं उसने कैच छोड़ दिया हम गुनगुना रहे हैं कि उसने केच क्यों छोड़ दिया उसने छक्का मार दिया हम तालियां बजा रहे हैं। लेकिन हम दर्शक हैं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते न उस छक्का लगते लगते कैच हो जाए तो हम उसको कैच को रोक सकते हैं न उस कोई न कैच ले छूट जाए तो उसको कैच कर सकते क्योंकि हमारी कोई सहभागिता हो ही नहीं सकती उसमें वहां पर उसको कहते हैं दर्शक दर्शक की परिभाषा यह है जो मूल क्रिया में सहभागिता ना करे वो दर्शक है तो संसार में हम संसार के दर्शक नहीं हैं क्योंकि संसार को अगर हम कहें कि हम खाली दर्शक हैं तो यह सिद्ध हो चुका है वैज्ञानिक दृष्टि से भी पिछले सौ वर्ष में लेकिन ऋषियों की नज़र में हजारों वर्ष से ये बात सिद्ध है कि हम दर्शक नहीं हैं हम इसके वो अभिन्न हिस्से हैं जिनके बगैर इस संसार का अस्तित्व नहीं है इस संसार को अस्तित्व देने के लिए हम सब मिलकर ही अस्तित्व दे सकते आप कितनी भी बढ़िया कार ले आओ स्टेयरिंग का बोल्ट खोल दो उसके बाद वो कार किसी काम की नहीं आप कहोगे कितने से दस रुपये के बोल्ट से क्या होगा कार तो हम दस लाख की लाए ये तो दस रुपये का बोल्ट है लेकिन वो दस रुपये का बोल्ट इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बगैर कार नहीं चलेगी फिर कहेंगे चलो अब एक टायर निकाल दो तो भी कार नहीं चलेगी चलो ब्रेक हटा दो तो किसी काम की नहीं सब मिलके ही तो वो कार चलाते हैं ऐसे ब्रह्मांड के बारे में एक रेत का कण भी हम इससे अलग नहीं कर सकते इससे एक रेत का कण भी अगर हम अलग कर सकते तो ये ब्रह्मांड कोलिप्स हो जाता खत्म हो जाती क्योंकि हर कण शिव है और हर कण अपने आप में महत्वपूर्ण है किसी की भी महत्ता कम नहीं है और किसी कण की भी महत्ता ज़्यादा नहीं है तो हम यहाँ पर वही कहते हैं कि किसी चीज़ का अस्तित्व अगर है तो हम अस्तित्व को कम नहीं कर सकते और अगर किसी का अस्तित्व नहीं है तो हम उसको अस्तित्व नहीं दे सकते हम मात्र रूपांतरित कर सकते हैं एक पत्थर को मूर्ति बना सकते हैं उसका अस्तित्व तो हमारे भीतर ही जन्म लेता है और कौन कहा लेता है चेतना में इसलिए समस्त परिणाम चेतना से ही आता है कोई भी परिणाम संसार में चेतना से आता है हमको प्रकट रूप से लग सकता है कि परिणाम जड़ वस्तुओं के द्वारा पैदा किया गया है। लेकिन उसके मूल में चेतन ही है एक कोई अविष्कार अगर कहें हमने दो शब्द सुनते हैं खोज और अविष्कार डिस्कवरी और इन्वेंशन हम डिस्कवरी या अविष्कार उसको बोलते हैं जो अब तक नहीं थी और हमने उसको संसार में प्रकट करी उसको अविष्कार बोलते हैं और खोज उसको बोलते हैं जो थी लेकिन छिपी हुई थी और हमने उसका ढक्कन हटा दिया उसको डिस्कवरी बोलते हैं डिस्कवरी का मतलब होता है कवर को हटा देना उसको डिस्कवरी बोलते हैं तो डिस्कवरी यानी खोज जो पहले से संसार में प्रकट थी और आविष्कार यानी वो जो संसार में पहले से प्रकट नहीं थी हमने उसको प्रकट किया लेकिन अगर वो चीज़ कहें कि प्रकट नहीं थी तो आई कहाँ से वही चेतना से आई अगर हम कहें कि पहले जमाने में हवाई जहाज नहीं था तो वो राइट बंधुओं के चेतना में आया फिर उन्होंने उसको मूर्त रूप दिया तब जाके वो संसार में एक वस्तु आई हवाई जहाज जाए, ऐसे ही कविता ऐसे ही कहानी ऐसे ही चित्र ऐसे ही मूर्ति ऐसे ही संसार तो समस्त संसार समस्त संसार पहले चेतना में जन्म लेता है और फिर वो अभिव्यक्त होता है फिर मैनिफेस्ट होता है तो अभिव्यक्ति के पहले वो अंदर होता है चेतना में होता तो यही परमेश्वर की क्रिया है हम जब क्रियाधिकार समझ रहे हैं यहां उसी के लिए ये सारी बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की क्रिया यही है परमेश्वर की क्रिया कि वो इस ब्रह्मांड को इस संसार को मूर्त रूप देता है और उस मूर्त रूप देने के पहले वो संसार का अपने भीतर अस्तित्व देखता है विमर्श करता है कि मैं एक संसार बनाना चाहता हूं उस संसार में इतने तरह के रूप रखना चाहता हूं हम उस संसार में कुछ गणित नाम की चीज लाना चाहता हूं उस गणित के ये नियम होंगे जब दो में दो जोड़े तो चार आएंगे ये भी उसकी स्वतंत्रता है कि हम पाई का मान बाविश बटे साथ हो यह भी उसकी स्वतंत्रता है क्योंकि जो भी संसार में गणित के नियम हो चाहे जीवशास्त्र के नियम हों चाहे जो भौतिक शास्त्र के में नियम। समस्त नियमों का नियंता होता है अगर कोई भी नियम संसार में है तो बिना नियंता के कोई नियम नहीं हो सकता उसका नियंता वही शिव है एक ही शक्ति है जो अपनी पूर्ण स्वतंत्रता से इन नियमों को बनाती है और जो रचित संसार है वो उन नियमों के अधीन होता है और उन नियमों को मानने के लिए बाध्य होता है ब्रह्मा को भी उसके नियम मानना पड़ता है और विष्णु को भी उसके नियम मानना पड़ता है। संसार का पालन करने के लिए उसके एक नियम है उन नियमों को मानना ही पड़ता है क्योंकि जो नियम है सृष्टि के रचना के समय पर शिव ने बनाया उसका नाम हम पर रखें चाहे कुछ और रखें उससे उसकी महत्ता पर उत्कृष्टता पर कोई आंच नहीं आती नाम बदल देने से कुछ नहीं आती क्योंकि वो नामों से भी परे है और धर्मों से भी परे है वो किसी एक विशिष्ट धर्म की बपोती नहीं है जो सर्वोत्त सर्वोत्कृष्ट सत्ता है वो समस्त धर्मों की सीमाओं के परे है और वही नियंता है जो नियम बनाती है और उस ब्रह्मांड को अपने भीतर कंस्यू करती है यानी कल्पना करती है फिर उसका संकल्प होता है और फिर उसको बनाती है हम भी हर क्रिया में पहले हमारे अंतस में किसी क्रिया के प्रति इच्छा पैदा होती है। सबसे पहले हमारे भीतर एक कुलबुलाहट होती है जैसे कि आज मन हो गया कि चलो बाहर चल के अपन आइसक्रीम खा के आते हैं तो सबसे पहले अंदर अंदर कहीं ना कहीं कुलबलाहट पैदा होती है कि यार आइसक्रीम बड़ा मज़ा आता है खाने में फिर थोड़ी देर बाद हम संकल्प लेंगे नहीं आज तो खा के रहेंगे और फिर हम चप्पल पहन के बाहर निकल जाते हैं कि आज अब चलो खा के ही आते हैं तो ये तीन स्तर होते हैं क्रिया के पहली होती है इच्छा फिर होता है संकल्प और फिर उसके बाद में क्रिया तो क्रिया सिर्फ बाहर नहीं होती क्रिया का दोहरा स्वरूप होता है तो क्रिया की एकल सत्ता है जो बाहर भीतर दोनों जगह अस्तित्व में होती है। बाहर हमको लगता है क्रिया हो रही है तो वो क्रिया अंदर भी हो रही है क्योंकि वो अंदर क्रिया का बाहरी प्रोजेक्शन है अंदर जो क्रिया हो रही है वही बाहर हमको प्रतिबिंबित हो रही है आप अगर चप्पल पहन के चल दिए आइसक्रीम खाने तो उसके पीछे अंदर क... अंदर की होने वाली क्रिया उसके लिए जिम्मेदार है एंजाइटी का मतलब तो बहुत ही अलग चीज़ हो गई इनसे एंजाइटी का मतलब होता है कि जब हम आश्वस्त नहीं होते हैं कि परिणाम क्या होगा हमारा संसार में मोह होता है हमारे बायस होते हैं पिजुडाइस होते हैं जिसमें हम कहते हैं पूर्वाग्रह होते हैं हमें चाहते हैं कि ऐसा हो और हमको डर होता है कि ऐसा न हुआ तो जैसे हमने जीवन में पैसे लगा दिए और फिर हम एंगशस हो रहे हैं कि पता नहीं कहीं हार गए तो बस परीक्षा में हमने परीक्षा दी और डर होता है कि हमारा वांछित परिणाम ना आया तो तो हमारी उसी का नाम एंग्जाइटी है ना और कई लोगों को एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि पल पल में होती रहती उनको बोलते जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो हर चीज़ में उत्सुक रहते हैं कि रोटी बनाते बनाते भी एक ढंकी नहीं बनाई तो कम बन गई तो ज़्यादा बन गई तो बच गई तो बासी हो गई तो वो चीज़ में भी आदमी परेशान हो जाता है यानी उसको बीमारी का नाम दे सकते ना? तो बीमारी तब होती है जब हमारा मन बीमार होता है जितने लोगों के मन बीमार होते हैं वो एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं जैसे मैं आप यहाँ आया मैंने कहा अगर एक भी जना नहीं आया तो सुनने को तो मेरा मन घबराएगा कि फिर मैं क्या करूँगा किसको सुनाऊंगा तो एंजाइटी तो हर किसी को हो सकती है ना और डिप्रेशन हो सकता है कि मैं जो चाहूँ शायद कभी ना होगा मैं एक उदासी में गिर जाता हूँ मेरी आशाएं से क्रिया का स्वरूप हुआ बिल्कुल ये तो क्रिया का स्वरूप हुआ लेकिन क्या होता है इस क्रिया में चेतना का कोई रोल नहीं है जैसे एक बिजली का बल्ब जल रहा है एक पंखा बढ़िया चल रहा है तो करंट चला रहा है एक पंखा खराब है और उसमें से धुआ निकलने लगे आग लग गई तो भी उसको करंट जला रहा है इसके अंदर करंट का क्या दोष है ये तो इंस्ट्रूमेंट खराब है ऐसे ही हमारा मन अगर खराब है तो मन को तो चेतन ही ऊर्जा दे रहा है अब वो मन खराब है तो उस ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा है धड़कन बढ़ रहा है घबराहट हो रही है हाथ पर काँप रहे हैं उसके है ना उसी ऊर्जा से वो चाहता तो कुछ रचनात्मक कार्य करता था कविता लिख सकता था चित्र बना सकता था कहानी लिख सकता था लोगों की सेवा कर सकता था तो क्रिएटिविटी आपको बहुत सारे मानसिक रोगों से बचाती है जब क्रिएटिविटी होती है जब रचनात्मकता होती है वो मानसिक रोगों से इसलिए बचाती है क्योंकि वो ऊर्जा का सदुपयोग करती है और जब क्रिएटिविटी नहीं होती है और जब हम मात्र संसार में वो बेसिक तीन काम करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के लिए सब कुछ करते रहते हैं कि और बच्चा पैदा करना है उसके लिए रोटी की व्यवस्था करना है उसके लिए मकान तो फिर क्या होता है कि हमारी उत्सुकताएं और डिप्रेशन जिसको अवसाद बोलते हैं ये उम्र के साथ बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमने ये अंतरात्मा जानती है कि उसका जो अपना मूल काम था जो उसका जो नॉस्टेलिया था कि वापस परमेश्वर तक जाना उस मूल काम को भूल गए इसलिए डिप्रेशन डिप्रेशन आता है हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ आता है हमको तब डिप्रेशन आता है जब हम अंतरात्मा की आवाज के खिलाफ काम करते हैं तब हम इसमें स्पंदकारिका अगर कभी अपन फिर से पढ़ेंगे उसमें इसका अवसाद का इलाज लिखा है कि हम अवसाद क्यों आता है और अवसाद यानी डिप्रेशन का मूल कारण क्या है और उसको समझ के हम उससे निजात पा सकते हैं पार पा सकते हैं ज़रूरी नहीं कि खाली दवाइयों से ही उसमें डिप्रेशन पर हमारा काबू हो सके उसमें हम लेकिन इसके लिए कमिटमेंट चाहिए प्रतिबद्धता चाहिए और आपको ये इस बात पर विश्वास भी करना चाहिए कि इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं हमारी क्षमता में हम अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं और उसके बाद में चिंताओं से ग्रस्त हो जाते हैं तो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है ये भी क्रिया है लेकिन पंखे का चलना भी क्रिया है और पंखे का जलना भी क्रिया है चलना हमारे काम की है या नहीं इसको बोलते हैं फ्रूटफुल क्रिया है और उसका जलना एक गलत क्रिया है जो हमने चाहते कि कभी हो है ना तो इसमें जो करंट है इसमें जो विद्युत का प्रवाह है वो उसके लिए बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं है अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब है तो जल जाएगा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है तो चल जाएगा तो ये तो इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे हैं हमारे भीतर तो ऊर्जा का असीम सागर है हम चाहे वो उतना काम कर सकते हैं जो चाहे वो क्रिएटिविटी कर सकते हैं हाथ पाँव में ताकत नहीं हो तो भी जीवन की ताकत से बहुत कुछ कर सकते हैं मानसिक क्षमताओं से बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अगर हमारी मन खराब है और मन हमको काबू में किए हुए है बजाय इसके कि हम मन को काबू में रखें तो फिर मन की गुलामी में बीमारियाँ आती मन कहता है मन घबराता है कि क्या होगा ऊर्जा वो आत्मविश्वास से हमको डगा देता है ऐसा नहीं है ऐसा शायद ही हो पाएगा तुम इतनी कल्पनाएँ करो शायद ही ऐसा होगा अगर ऐसे मन से डरने वाले लोग होते तो बड़े बड़े आविष्कार नहीं होते कोई हिमालय पर नहीं चढ़ता इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं तो वो मन के डरने वालों ने नहीं किए मन पर जिन लोगों ने विजय प्राप्त करी वही ऐसा काम कर पाए अनसर्टन था कि ऐसा हो पाएगा हावी जहाज में बैठे हो सकता था अगर गिरजा जाने निकल जाएगी फिर भी पहली बार तो कोई उड़ाना उसमें इतनी हिम्मत तो थी जो होगा देखेंगे उस समय ना तो हेलमेट थी ना कुछ लेकिन फिर भी बैठ के उड़े लोग क्योंकि पता नहीं हमको जो होगा देखी जाएगी जान पर खेलकर भी करा तो क्योंकि मन से डरने वाले लोग थोड़ी ऐसा कुछ कर सकते हैं इसलिए जितनी क्रिएटिविटी संसार में रचनात्मकता है वो परमेश्वर की क्रिया है पहली बात दूसरी बात वो चेतना से जुड़ी है और हर कार्य के पीछे जो कारण है वो चेतन कारण ही हो सकता है जड़ कारण नहीं हो सकता है क्योंकि जड़ अपने आप को भी नहीं जानता खुद का विमर्श नहीं कर सकता ये प्लास्टिक का टुकड़ा खुद को नहीं जान सकता तो कुर्सी कैसे बनाएगा अगर सोने का डला वो खुद को नहीं जानता कि मैं कौन हूं तो वो सोने का गहना कैसे बनाएगा इन सबके पीछे एक रचनाकार है मूल रचनाकार परशु है उसने हमको कुछ क्षमताएं दे रखी है और उन क्षमताओं के द्वारा हम उस गहने को बना लेते हैं हम उस कुर्सी को बना लेते हैं हम उस मकान को बना लेते हैं हम उस चित्र को बना लेते हैं हमें कविता को बना लेते हैं तो हमको जो क्रिएटिविटी हमारे भीतर है वो परमेश्वर की देन नहीं है वरन परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है कि हमारे भीतर परमेश्वर उपस्थिति अगर वो नहीं होता तो ये क्रिएटिविटी या रचनात्मकता कहाँ से आती इसलिए हर रचना एक रचनाकार का प्रमाण है और हर कार्य एक कारण का मोहताज है वो किसी कारण से ऐसे अंकुर है तो कहता है हम बीज से ही तो आएगा इसमें सहकारण कहते हैं सहकारण होते है यानी जो हमको सांसारिक कारण दिखते भाई बीज तब तो होगा जब मिट्टी हो मिट्टी होगी बीज जब अंकुरित होगा जब जल होगा जब धूप गिरेगी और ये बीज खुद भी एक सहकारण है मूल कारण नहीं मूल कारण तो फिर वही शिव है बीज अगर अंकुरित होता है तो उन सहकारणों की गिनती में एक तो खुद बीज फिर जल फिर मिट्टी फिर नमी ऊपर से आने वाली धूप ये सब चीज़ें सहकारण हैं जो परमेश्वर ने उन परिस्थितियों को निर्माण निर्मित किया है उस बीज के अंकुरण के लिए लेकिन इन सब का मूल कारण क्या है वो शिव ही हम कहेंगे कि हमको संसार नहीं, नहीं अंकुरण का कारण बीज है ये हमारा भ्रम है बीज का भी बीज भी सहकारण है अगर बीज ना होता तो अंकुरण न ही होता लेकिन बीज खुद भी सहकारण है क्योंकि शिव नहीं होता तो फिर बीज भी नहीं होता शिव ने ही बीज को भी रचा है इसलिए समस्त कारणों का मूल कारण अगर हम उसको ईमानदारी से ट्रस करें तो वहीं जाता है और समस्त कार्य परमेश्वर की क्रिया शक्ति के प्रतीक है तो कार्य कारणवाद है जो दूसरा हमारे जो चतुर्थ चौथा चैप्टर इसका जो चल अंतिम आहनि क्रियाधिकार का वो कार्य कारणवाद का है कि हम संसार में हमको दोनों चीज़ दिखाई देते हैं कुछ कार्य दिखाई देते हैं मूर्ति उसका कारण दिखाई देता है अंकुरन उसका कारण दिखाई देता है हमको मटका दिखाई देता है हम उसका कारण कई तरह के कारण कहते हैं हम या तो मिट्टी के कारण मटका है या कुम्हार के कारण मटका है मिट्टी के कारण नहीं है ये कुमार के कारण है क्यों चेतन तो कुमार है मिट्टी अपने आप को मटके में नहीं बदल सकती लेकिन कुमारी है वो उस मिट्टी को मटके में बदल यानी जड़ का जड़ से जो रिश्ता है वो चेतन के द्वारा है आप अगर मेरे चचेरे भाई हो तो मेरे दादाजी के कारण है उन्हीं के कारण मेरे चाचा भी थे उन्हीं के कारण मेरे पिता भी थे उन्हीं के कारण हम दोनों है तो इसलिए मूल कारण क्या हुआ अगर आप मेरे चचेरे भाई हो तो हमारा रिश्ता कहां से जुड़ा हमारे दादाजी से क्योंकि वो थे इसलिए हम दोनों के चचेरे भाई का रिश्ता है इसलिए समस्त संसार में जो रिश्ते हैं चाहे वो ताला चाबी का रिश्ता हो चाहे वो बीज और अंकुर का रिश्ता हो चाहे मिट्टी और मटके का रिश्ता हो चाहे संसार में कोई भी रिश्ता हो वो रिश्ते का आपस में जो तार है वहीं से जुड़ा हुआ है और वही मूल कारण है जिसके कारण हम सब जुड़ है। जुड़े हैं और ऐसे जुड़े हैं कि हम इनसेपरेबल हैं आपस में अलग नहीं किए जा सकते एक रेत का कण भी इस ब्रह्मांड से अलग नहीं किया जा सकता हम कितनी भी कोशिश कर लें कि दीपक से हम ज्योति को छीन लें नहीं छीन सकते हम आग से गर्मी को छीन लें हम नहीं छीन सकते क्योंकि ये अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी यह सांसारिक बात है मूल बात यह है कि शिव से हम ऐसे जुड़े हैं कि इनमें से कोई एक रेत के कर्ण को भी अलग नहीं कर सकते क्योंकि अलग करेंगे तो ले कहाँ जाएंगे क्योंकि पूर्ण ब्रह्मांड जो है वो शिव का ही तो स्वरूप है और शिव से अलग जा ही नहीं सकते आप कुछ पूछ रहे थे तो तो उसी चैतन्य से वो आया था प्रकाश और वापस उस चैतन्य में चला गया क्योंकि अभी हमने कई बार पढ़ा है कि शिव के पाँच करते हैं सृष्टि स्थिति और संवार तेल डाला माचिस लगा यह सृष्टि हुई दीपक की जितनी देर दीपक जला वो स्थिति थी जब दीपक बुझ गया तो उसका संवार हो गया वापस उसी चेतन में चला गया जहाँ से आया था वो एक लहर थी जो उठी थी वापस चली गई उस लहर की जिंदगी होती है दीपक हो सकता है आधे घंटे में बुझ जाए हमारी एक जिंदगी हो सकता सत्तर है सत्तर वर्ष तक जीलें हो सकता है खाती हो सौ वर्ष तक जीलें हो सकता है कि धरती हो कुछ अरब बरस तक झीले लेकिन उसके बाद फिर वही समझ अस्तित्व नहीं गई है अस्तित्व अस्तित्व में ही, ही भार है ये ये भी तो सकती आप अंतरात्मा से पूछो कि कहाँ से आ सकती कोई वस्तु और कहाँ जा सकती है क्योंकि जो चीज़ कहीं से प्रकट हुई है हमको हजारों प्रमाण हैं कि जो वस्तु कहीं से आती है वहीं पर वापस जाती है जल का प्रमाण सबसे अच्छा है आपके हाथ में एक बूंद भी जल है तो समुद्र से आया है और आप उसको चाहे जो कर लो वापस समुद्र में ही जाएगा कोई दूसरा विकल्प नहीं उसके पास चाहे वो हजार बरस लग जाए उसको समुद्र की यात्रा करने में पर समुद्र में ही जाएगा आप उसको नाली में डाल दो बाथरूम में डाल दो कुछ भी कर दो अल्टीमेटली घूम फिर के नर्मदा में होके वो समुद्र में ही जाएगा इसलिए ये बोलते हैं कि आत्मा का नॉस्टेल है जहाँ से आइए वहीं जाती है और न केवल आत्मा का नॉस्टेल है वरण ब्रह्मांड की हर क्रिएशन का नॉस्टिल एक लहर उठने के बाद बैठ गई कहाँ गई समुद्र में गई है ना आप कहोगे क्या प्रमाण की समुद्र में गई ये स्वप्रमाणित है जो तो समुद्र में गई क्योंकि समुद्र से ही निकली थी समुद्र में ही जाएगी क्योंकि उसके पास और कहीं जाने के लिए कोई विकल्प ही नहीं है क्योंकि वो समुद्र का ही रूप थी एक्चुअली निकली भी नहीं थी वो तो वो तो समुद्र का ही रूप थी जैसे अपन अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक तालाब के अंदर ठंडा पानी हुआ और उसमें बर्फ के लच्छे पड़ने लग गए हमको लगता है कि ये अलग है बाकी उसका स्वरूप बदलता हुआ दिख रहा है वास्तव में तो वो भी जल है और वो जब भी पिघलेगा तो वापस उससे अभिन्न हो जाएगा उस तालाब के जल से इस तरह से समस्त क्रिएशन जो हमको दिखाई देता है वो जहां से आता वहीं जाता है ये जैसे का भी पहले सूत्र में बोलते हैं शास्त्र को भी प्रमाण माना जाता है ऋषियों के अंतरात्मा से जो लिखे गए शास्त्र हैं वो अपने आप में प्रमाण है जैसे एक कहते हैं कि यश उन्मेष निमेशाभ्याम जगत प्रलयोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुम यानी जिससे ये पूरा ब्रह्मांड निकला है जो ब्रह्मांड का गौरव और आधार है और जिसमें ये समस्त संसार वापस समा जाएगा उस शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ ये पहला सूत्र है उसका इस स्पंदकारिका का उसका ऋषों के अंतरात्मा की बात है वो कहते हैं कि जहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वहीं ब्रह्मांड समा जाता है जब हम इस बात का अंतर चिंतन करते हैं सतत तो इस बात के प्रबल प्रमाण हमारे भीतर से प्रकट होते हैं क्योंकि प्रमाण दो तरह के होते हैं एक सांसारिक प्रमाण इसको हम पढ़ चुके हैं कि सांसारिक प्रमाण कभी परमेश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि समस्त प्रमाण परमेश्वर पर आधारित है यह उंगली इसी उंगली को कैसे पकड़ेगी ये उंगली संसार की बहुत सारी चीजों को पकड़ सकती है लेकिन यह अपने आप को कैसे पकड़ेगी ऐसे ही परमेश्वर समस्त प्रमाण जो है वो परमेश्वर के कारण है प्रमाण के लिए एक चेतना चाहिए और चेतना क्या है परमेश्वर का रूप है उससे ही प्रमाण उत्पन्न होते हैं वो प्रमाण परमेश्वर को कैसे सिद्ध करेंगे वो प्रमाण की उपस्थिति ही परमेश्वर का प्रमाण है अगर प्रमाण है मतलब परमेश्वर है इसलिए जो कहीं से भी आया है उसका मूल स्रोत तो चैतन्य समुद्र है या चेतना का सागर है जिसको हम शिव भी बोल सकते हैं या कृष्ण चेतन ने बोलो शिव चेतन्य बोलो एक ही बात है या परावाणी बोल सकते वो एक अल्टीमेट तो जगह होगी होगी ना क्योंकि हम कहें कि हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी कहें तो वो श्रृंखला जाके अंत होगी तो मूल स्रोत एक ही है जहां से पूरा ब्रह्मांड निकला है इसके लिए बाहरी सांसारिक प्रमाण संभव नहीं है इसलिए संभव नहीं है कि समस्त प्रमाण उसी पर आधारित है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 नारायण नारायण नारायण सदगुरुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणतार की जय